कि हमारा धर्म क्या है धर्म ग्रंथ कौन सा है तो चारों वेदों ने एक ही उत्तर दिया संपूर्ण सचराचर ये प्रकृति ही किताब है जिसे आत्मा के रूप में परमेश्वर निरंतर लिख रहे हैं और कहा तुम सब भी उसी के अक्षर हो यही मूल ग्रंथ है बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वो इसकी व्याख्या करते हैं भाषिक ग्रंथ हैं जिन्हें तपस्वियों ने ऋषियों ने इस सचराचर का मंथन करके प्रकट किया वे प्रगट ग्रंथ जो है वेद है और स्मृतियां आदि अनुमान ग्रंथ हैं यह दृश्य है क्योंकि यह सिर्फ नेचर में संपूर्ण सचराचर में हमारी उत्पत्ति के क्षणों को खोजते हैं कौन है हम कहाँ से आए कौन लाया है हमको ये पृथ्वी क्या है ये ग्रह नक्षत्र आदि क्या है और किस प्रकार हम इस अनंत को अपनी राह बना सकते हैं इस सब को स्पष्ट करता है और हमने बहुत बहुत कुछ पाया है आज की खोले। पानी सविता आयाजग गिरी चुले हिरण्यपाणी सविताचर्षण ध्यापृथ्वी अंतरीय अपावाधते वेति कृष्णे जैसा ध्यान ऋण यह आज की रचा है ये स्तुति खंड में है समापन का समय है यहां हम आत्म स्तुति कर रहे हैं यज्ञ जो हमारे भीतर प्रज्वलित है यज्ञ जो बाहर नैमितिक है हमने जलाया है इस यज्ञ में जीवन का एक एक क्षण प्रकट होता है शबरी का साम ईश्वर ही, ही हमारे जूठे अन्न यज्ञों के द्वारा रक्त के कणों में लौटाता है हमें अगली सांस धड़कन देता है बाहर का नैमित्तिक यज्ञ है मूल यज्ञ आत्म यज्ञ को पढ़ने के लिए तो क्या कह रहे हैं हिरण्य पानी हिरण्य माने गोल्डन स्वर्णिम पानी जिसके हाथ में सुंदर सुनहरे ग्रहों और नक्षत्रों के ज्योतियों के चक्र है हिरण्य पाणी वो विष्णु कौन है हम सब में बैठे हैं आत्मा है जो यज्ञ है जो हिरण्य पाणी ही सविता कि ज्योतिर्मय सूर्य की सदृश जो संपूर्ण ग्रहों और नक्षत्रों को निरंतर अपनी उंगली पर नचाते हैं उभय और जो विशिष्ट रूप से व्यापक रूप से चारों ओर चर्चर माने अनादि को भोजन को सबको ग्रहण कर नई नई उत्पत्ति को करते हैं उभय बाहर भी ग्रहों नक्षत्रों में भी और हम सबके भीतर बताया था ना कि हमारे पास सिर्फ तीन महीना बीस दिन से ऊपर जीवन का एक क्षण भी नहीं है आत्मा ही यज्ञों के द्वारा भोजन को पुनः रक्त कणों में ज्योतियों में वे घटगटवासी परमेश्वर रहाते हैं तो कहा हिरण्य पाणी सविता कि उभय रूप से भीतर बाहर हर और सर्वत्र समभाव से जो जीवन का हर क्षण उत्पन्न कर रहा है यज्ञ तो वही है जो हम सब में प्रज्वलित है बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने वाय यज्ञ गुरुकुल में रखा जैसे कबूतर से पढ़ाते हैं लेकिन सारी विद्वता बाहर की ही हवन यज्ञ में बैठ गई राह किसी ने नहीं ढूंढी रास्ते पर कोई आया नहीं यज्ञ के द्वारा उत्पत्ति होती है हमने जाना लेकिन हम बाहर ही ढूंढ रहे थे वहां तो कुछ उत्पत्ति नहीं हो रही लेकिन हम सब में ऐसे ही एक यज्ञ के द्वारा निरंतर उत्पत्ति हो रही है यही वो यज्ञ है जो क्षीर सागर में आकाश में कि गहन अंतरालों में बिंदुओं को जोड़ता ग्रहों की उत्पत्ति करता है और नए नए सूर्य मंडलों को प्रकट कर देता है नहीं नहीं आकाश गंगाएं उत्पन्न होती हैं जिसमें ये वो यज्ञ है वो यज्ञ वही तो मैं, एक ही प्रक्रिया है सनातन प्रक्रिया है जो बदलती नहीं है और जो इस सनातन प्रकृति की नित्य अमर क्रियाओं को जानते हैं वे ही सनातन धर्म को जानते हैं बाकी लोग संप्रदायों में भटक जाते हैं अभी एक मित्र पधारे कहने लगे ईश्वर तो सत्तरवे लोक में रहता है एक संप्रदाय है नया नया को पुराना क्या दो चार साल सौ सालों में ही सब प्रकट हुए तो हमने कहा तो फिर वो सत्तरवें लोक में ही सब करता होगा बोले नहीं उसे सब कुछ बनाया तो हमने कहा उसके बाद भी कोई बड़ा परमेश्वर है क्या तुम्हारे पास बोले क्यों मैंने कहा जिसने उसको बांध दिया होगा खबरदार सत्तरवें लोग से आगे नहीं बढ़ सकते पीछे नहीं आ सकते अरे ईश्वर को बाड़े में बंद करे दूसरा और ईश्वर कहाँ है अब कह रहे हो कि वो एक है तो जिसने हर लोक बनाया है जिसने हर देह बनाई है वो सर्वत्र प्रकट है वो एक है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ती वो एक है दूसरा नहीं है और एको हम बहुशम और वो अनेकता में भी प्रकट हो जाता है सब में व्याप्त है और फिर भी एक है हा? और जहां जहां बैठा है वहीं वहीं पूर्ण है कुछ अधूरा नहीं है पूर्ण विदम पूर्ण मदा पूर्णा पूर्ण मद चली पूर्ण आशय पूर्ण मादा वशिष्यूरपूर्ण है वो एक है और वो अनेक है वो किसी भी बंधनों से परे है वो टूटता नहीं है क्यों क्योंकि वो किसी टूटने वाली वस्तु से बना भी नहीं है आप शरीर से ही हर चीज की कल्पना क्यों करते हो शरीर तो एक मकान है जिसमें रे जीव तू भी रहता है बता तेरा रूप क्या है क्योंकि शरीर के मृत होने के बाद भी जीव अगली योनि को जाता है शरीर वहीं भस्म हो जाता है तो तू शरीर तो नहीं है तो इसी प्रकार जब तू अपने रूप को नहीं जानता तो उसको जानना तो अति दुर्लभ है उसको यही वेद में जान पाएगा तो का हिरण्य पानी सविता विचर्षण उभे ध्यावा पृथ्वी ध्यावा पृथ्वी सूर्य पृथ्वी का नाम है ये वेद की एक अद्भुत कल्पना है जिसे विज्ञान अभी नहीं जानता है हम लोगों को जानना विज्ञान के मुताबिक सूर्य में भी पृथ्वी है और यदि पृथ्वी नहीं होगी तो उसका स्थायित्व तो भी नहीं होगा इसे संक्षेप में बताते हैं कि सूर्य भी एक महाग्रह है और जिसे हम सूरज समझते हैं या देखते हैं वो सूरज नहीं है यहां भी खेल माया का है सूरज की चारों ओर एक रुद्र वलय है प्रकाश का एक पुंज है एक आणविक भट्टी है जो सूरज की चारों ओर सूरज से 20 लाख मील दूर है कितने मील और ये आणविक भट्टी कैसे चलती है कि जो भी ग्रह उल्का इसके खिंचाव में आते हैं इसमें भस्म होते हैं और वो देखते हैं और फिर ज्योति के कणों में चारों वो फैलने लगते हैं तो हमें एक चमकता हुआ सूरज दिखता है लेकिन जहा ये दिख रहा है इसके 20 लाख मील भीतर वो ग्रह दिया पृथ्वी क्योंकि ये वलय इतना भारी है कि ना तो कोई एटम उसकी पृथ्वी से निकल के बाहर आ सकते हैं और ना ही बाहर से कोई चीज उसमें प्रवेश पा सकती इसकी चर्चा परोक्ष रूप में श्रीराम कथा में आई है कि संपाति और जटायु उस इस ज्योति चक्र को तोड़ करके सूर्य पृथ्वी पर जाने का प्रयास करने लगे तो संपाति के पंख चल गए लेकिन जटायु को उसने बचा लिया और वो दोनों धरती पर आ गए थे श्रीराम कथा में एक परोक्ष थोड़ा सा उदाहरण आया दयावा पृथ्वी और कहा कि वहां जीवात्माओं का प्रवेश नितांत संभव है क्योंकि यह सूक्ष्मति सूक्ष्म होती है और इन पर अग्नि का भी प्रभाव नहीं होता नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका इसे शस्त्र से काट सकता नहीं कोई इस जीवात्मा अग्नि इसे जला नहीं सकती है गीता में श्रीमद तो कहा अंतरीय उस दयावा पृथ्वी के अंतर में भी मेरे अंतर में भी तेरे अंतर में भी जिसकी ज्योतियां वास करती हैं अपाम ईव है ना पाम कहते हैं अपवित्र को तो जो अपवित्रता को भी इस भांति नष्ट करता है और अपा कहते हैं जल को दूसरा अर्थ भी लिख ले अपाम ईव कि जैसे सूरज बाहर का सूरज अपने तप से तेज से सागर से जल को पवित्र करता हुआ मैल से अलग करता हुआ उठाता हुआ गगन में उठा ले जाता है इसी भांति वो तुम्हारा आत्मा घटघट वासी सूरज भीत हो अपाम ईवाम इसी भांति इसी प्रकार दुर्गंध को त्याजी क्यों अपनी जीवतियों से पवित्र करता हुआ ऊपर को उठाता है अनादिक में और अनादिक से दुर्लभ मनुष्यों को प्रकट करता है सारे जीवधारियों को जन्मता है वो जैसे धरती से जल उठा ले जाता है पवित्र करके सूरज ऊपर तो अपान ई बात सारी पवित्रता का नाश करते हुए इस भांति बाधते वे अनंत बाधाओं का भी नाश करता हुआ सूर्यम अभी ऐसे आत्मा रूपी सूर्य के सन्मुख हो जाओ भीतर जाओ अरे आज मनुष्य होके भी अपने को नहीं पढ़ा तो कल क्या पशु योनियों में अपने को पढ़ोगे कब जानोगे माला फेर ली है घंटा बजा दिया है प्रसाद चढ़ा दिया है इन नाटकों से आगे बढ़ो अगर तुम्हारा लड़का प्राइमरी क्लास में पढ़ता हुआ प्राइमरी में ही बैठा रहे आगे ना पढ़े, तो क्या प्रसन्न हो जाएंगे तो आप भी भक्ति की प्राइमरी से अगली अगली कक्षाओं में आओ जो मैंने भगवान की लीला कथा में आपको दिखाई हैं, और अपने को धोखा मत दो कहो कि पाके दिखाना है कहो कि चलेंगे इस रास्ते हम सारे विषय आसक्तियों को चलाएंगे हम अंतर्मुखी होकर दिखाएंगे अपामी अपा जैसे वो सारे जल की सागर की दुर्गंध को मैल को खारेपन को सबको मिटाता हुआ सूरज उठा लेता है वाश बना करके जल को उपर, अपा, जल को ऊपर ले जाता है पवित्र करके ऊपर बाधाते सारी बाधाओं को काटता हुआ वे इसी प्रकार हर ओर सर्वत्र सब में सूर्यम अभी जो जो कुछ उस आत्म यज्ञ के सम्म होता है श्रेन उसकी ब्रह्म अग्नियों में आता है रजसा कण कण भस्म होता प्रलय होता ध्यान ऋण होती पवित्र होकर अनंत की राह पाता है तो चल भीतर चल कि कहीं बहुत देर ना हो जाए कि क्षण भंगुर जगत का असत्य तो तू जीना चाहता है लेकिन एक धुला धुला सा पवित्र सच्चाई तो इसे क्यों जी नहीं जाती क्यों देखी नहीं जाती हमने हर कोई जानता है कि यहां ना कोई साथ आया है ना जाएगा हम ये भी जानते हैं कि जो जो कुछ जिसके पीछे हम पशुओं से भी निकृष्ट होकर जिस माया के पीछे भागते रहे वो मकान दुकान वो पैसे वो खाते वो पद वो डिग्रिया कुछ भी साथ नहीं जाएंगे झूठ और असत्य के लिए सारा जीवन बर्बाद कर सकते हैं और सत्य के क्षण को हम सह नहीं पाते क्यों बड़ी विचित्र बात है क्यों है ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं हम क्या कभी अपने को कुरे देंगे अपने को जगाएंगे कभी जागेंगे ना हर बार झूठ को ही उपलब्धि क्यों मना लेते हैं आ, पूजा कर लिया ये व्रत कराए अरे ये तो शुरुआत थी भाई ये प्राइमरी का कैदा छोड़ अगली क्लास में आ। तो कहा अपामी अपानी वाम बाधते किसी प्रकार जैसे उसने जल को पवित्र करके ऊपर उठाया तेरे शरीर को भी तो दुर्गंध से त्याज से भस्मी से चिता की राख से खेत की मट्टी से उठा के वो अन्न में लाया अन्न से तुझे शिशु का रूप दिया उसने पवित्र करता चला गया तो क्यों ना जब हर ओर वो ऐसा कर रहा है तो तू बाहर क्यों बैठा है अरे वो सबको पवित्र करके अनंत की राह दे रहा है और तू खाली बाहर के बाजार में विषयों का एक सौदा बना बैठा दुकान कर दिखाऊ माल बनाऊ कब जागोगे कब झटका लोगे कि नहीं, नहीं अब नहीं है बस अब और नहीं अब और कोई पाप नहीं होगा कब जागोगे ये झूठी धूथी चौधराहट में रखा क्या है मरते ही ये सब कुछ छूट जाएगा और स्वप्न में भी अगर अपनों को दिख गए तुम उनके सपने में आ गए तो सारे तुम्हें मार मार भगाएंगे कि दिख क्यों रहा है घर के दो चार और तो नहीं खींचेगा स्वामी जी भगा इसे प्रेत बन गया क्या अरे प्रेत तो मरते ही बना था फिर बन गया क्या ये खाए पूछते हो हमसे क्योंकि मरते ही तेरह ही हुई थी तो दसवां परियंत प्रेत ही तो रहती अब फिर भी हम जागना नहीं चाहते एक झूठ एक असत्य एक कपट के साथ ही छीना चाहते जब आत्मा का सशक्त सहारा हम सबके भीतर है तो बताओ झूठ का फरेब का कपट का लोभ का मोह की लाठियों के सहारे क्यों जीने का प्रयास करते हो हरि पवित्र क्यों नहीं हो जाते इस पावन गंगा में रजसा रोम रोम जगह, जला अपने को उठा अपने को ध्यान ऋण होती ऐसी पवित्र रश्मियों में आ, आज रस बस जाए चलो ज्योति ज्योति हो जाए ये वेद की ऋचा है इसकी रोशनी में देखो कि कैसे जी रहे हैं हम सब और कैसे जीना चाहिए हम सबको और कैसे जीते थे हमारे पूर्वज जिनको गुरुकुल में बचपन में हम ये वेद पढ़ाते थे और उनके मन के खाली घड़े इस अमृत ज्ञान से भर जाते थे और सारा समाज एक होकर जीता था घर नहीं बटते थे मन नहीं फटते थे सब एक दूसरे पर न्यौछावर होकर जीते थे तब न्यौछावर थी जीवन की राह आज लोग कपट और सबको नोचने की मानसिकता ही जीवन की राह बन गई अपनों पर भी अब विश्वास जाता रहा जिंदगी महज एक घृणित सौदा सा बनकर रह गई लूट खसोट के बाजार है और भक्ति के स्वांग है बस यही सब कुछ है क्या कहते हैं आ ब्रह्मसूत्र भी ले ले कह रहे हैं प्राणादय वाक्य कि प्राण आदि भी आत्मा के हटते ही शेष हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं जीवन की कोई चेष्टा नहीं रहती कोई सत्य नहीं रहता कोई धड़कन नहीं रहती कोई गति गंतव्य नहीं रहता तो प्राणों को भी हम उत्पत्ति का मूल कैसे मान सकते हैं आत्मा ही जनक है चाहे इंद्रिया कहें प्राण कहें बुद्धि कहें यह सब निमित हैं लेकिन जो सृष्टि का मूल है वो ये यज्ञ है घटघटवासी आत्मा ही है उसी यज्ञ को हम बाहर उसी का एक प्रतीक यज्ञ बनाकर अपने अंतर को पढ़ते हैं हा ये नहीं खाली लड्डू चढ़ा के कहते हैं निकाल दे हाँ ऐसा नहीं होता है एक युग थे एक समय था जब भरत खंड की भारती ये धर्म और संस्कृति जीवंत तो थे आप भटके कहां गुलामी में आ गए 1200 साल की एक लंबी गुलामी का अंतराल झेलते हुए आपने अपना सोच वे ऑफ लाइफ सब कुछ खत्म कर दिया और समय के साथ जो थोड़ा थोड़ा बरसात का पानी जहां इकट्ठा हो गया था वही सांप्रदायिक सोच आपका धर्म बन गई और सागर अथा लहराता रहा उसका कुछ अता पता ना था यह हमारी वस्तु है कि हमने जीवन की सोच को भी तो खो दिया है गोविंद नारायण हरि और कृष्ण की कथा में द्वारिकाओं में चले तो आज लगभग आज से 6000 वर्ष पूर्व जिन द्वारिकाओं की चर्चा हम लीला कथा में कर रहे हैं जो स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण जिन्हें प्रकट किया था वो द्वारिकाएं महाभारत युद्ध के उपरांत 36 वर्ष के बाद अचानक टूट गई थी ये सुनामी आज की है वो सुनामी तब का था क्योंकि सामने घटना है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको स्पष्ट कर दें कि जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है जैसे भी हुआ है युद्ध की विभीषिका महाभारत महासंग्राम के उपरांत जो जन जीवन का विनाश हुआ वो हुआ लेकिन भयंकर अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग के कारण पृथ्वी ने अपनी कक्षा बदल दी थी और ये कक्षा जो बदली तो बदलती ही चली गई थी उस युग में 360 दिन का ही ऑर्बिट था वर्ष था परिक्रमा थी लेकिन उस युद्ध की विवेशिकाओं के कारण धरती की एक्सेस बदली और वो 360 की जगह तीन सौ पैंसठ दिन हो गई तीन हुई फिर पैंसठ हुई ऐसे बढ़ती चली गई धरती की प्लेटें टूटी और द्वारिकाएं सागर में जाकर के टूटती चली गई ये अजंता एलोवेरा ये जो गुफाएं हैं जो सागर के भीतर जाकर आप देखने जाते हैं यहां कभी सागर नहीं था ये एक ही प्लेट पर थे घने जंगल थे और यहां सब लोग गुरुकुल में ऋषि कुलों में जाते थे उनके दर्शन करने जाते थे सागर बहुत पीछे था लेकिन जब धरती की प्लेटें टूटी तो उनसे जो गैसेस निकले गैसों से ही जो नीचे से लीथल जहरीली गैसें ऊपर को आते हैं वही उन्हें को आजकल लोग सुनामी कहते हैं हम उसे प्रलय की अग्निया कहते थे खंड प्रलय होता था उनसे और पूर्ण आ जाए तो पूर्ण प्रलय उस युद्ध की कीमत सारे भूमंडल ने को देनी पड़ी थी युद्ध किसी का मुकद्दर नहीं होता और धरती के लिए कभी शुभ नहीं होता लड़ाई कोई भला नहीं करती विनाश ही करती है आठ आठ नौ नौ किलोमीटर ऊंचा लहरों का जाल चला था द्वारिकाएं तो डूबी डूबी राजस्थान गुजरात और जिसे आज आप पंजाब कहते हो उसके भी बहुत से भूभाग जलमग्न हो गए थे और उस खंड प्रलय को एक बार फिर हमने द्वारिकाओं के विनाश के साथ छेला था उस युद्ध का जिसे रोकना सबने चाहा था वासुदेव ने भी सभी ऋषियों ने रोकना चाहा था जिसके लिए वो दंभी कौरव नहीं माने थे उसका अंत सबके लिए दुखदाई था क्योंकि तो सबको उसका हिसाब देना पड़ा उससे पहले भगवान राम के काल के काफी उपरांत एक भयंकर उल्का पात एक महा उल्का भीतर आया और उसकी गर्मी के कारण सारी बर्फ जो पहाड़ों पर थी, ग्लेशियर थे वो एक साथ पिघल गए थे तब पृथ्वी एक ही प्लेट पे थी, अलग अलग ज्वीत नहीं थे क्यों तो पानी नहीं था पानी तो, तो तब धरती पर आप ही के पूर्वज लाए थे जिन्होंने यहां जीवन उतारा था और जो एक साथ वो सारा जल पिघला और कई कई किलोमीटर मीलों मीलों ऊंचा पानी चढ़ने लगा मैदानों में तो धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए और ये प्लेटें जब वही हैं तो यही नावों की गाथा में बनी है, है, सारा भारत एक नाव की भांति इसे हम पहले भी आपको विस्तार से बता चुके हैं, और जब यह तैरता हुआ आया था तो इस नए द्वीप का जो जन्म हो रहा था उस समय की बात है और तब वो इसकी एक कील के की ऊपर आकर टिक गया था वो मछली के सीख का जैसा ही एक जगह पर आकर के टिक गया था और क्योंकि आगे से बिल्कुल नाव के जैसा ही पतला था और पीछे मछली के जैसा फैला हुआ था तो जब ये आकर के हिमालय से टकराया तो इसका पिछले हिस्से की बहुत सी प्लेटें उस धक्के के साथ टूट के गिरी और उन्होंने ब्रेक का, का काम कर दिया तो ये पीछे फिर नहीं हटा और हम यहीं सेटल हो ये भारत है यही भरतखंड है और अब फिर एक बार इसी की प्लेटें टूटी हैं ये भूकंप नहीं प्लेटों का विखंडन हुआ है ये प्लेटें गैसों से लिथिल गैसों से टूटी हैं अथवा तोड़ने के बाद गैसें प्रकट हुई हैं ये शायद हम कभी ना जान पाए लेकिन जो हिस्से टूटे थे क्योंकि इसी में इंडोनेशिया इसी में जावा सुमात्रा इसी में थाईलैंड ना, ये सारे के सारे श्रीलंका ये सब एक भारत प्लेट है ये भारत भरतखंड प्लेट पर थे और इस प्लेट के टूटते ही एक बार फिर प्रलय आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में इसने बम बरसाए थे तब भी हमने कहा और हमने सारे विश्व को भी आगाह किया था कि युद्ध किसी को जीने नहीं देगा उन भयंकर बमों के प्रभाव से धरती में गति आ गई है और अब आपकी घड़ियां भी बेकार हो चुकी है क्योंकि 24 घंटे का जो धुरी भ्रमण है उसमें 15 सेकंड का फर्क है तो 15 सेकंड एक दिन में चार दिन में एक मिनट का फर्क है और घड़ियों का कोई मतलब नहीं है फिर अर्थ ने अपनी कक्षा भी बदल दी है परिक्रमा की और इसने एक और दूरी बनाने शुरू कर दी है इन डेजी कटर बमो की कृपा से और कल्पना करें कि आप एक जहाज में उड़ रहे एरोप्लेन अब वहां आपका झगड़ा हो जाए आप कौरव पांडव हो जाओ आपस में झगड़ने लगो गोलाबारी करो आप भले चोट ना खाओ बच जाओ अपने कबच में लेकिन जहाज के तो चितड़े हो जाएंगे तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पृथ्वी अनंत आकाश में उड़ता हुआ एक जहाज भरी ही तो है अगर यह टूट गया तो इस अनंत आकाश में हमारे लिए स्थान कहां रहेंगे कहां पर कैसे कहां पर हम सबका विनाश ही तो है इसे बहुत समझने की जरूरत है ये जो भयंकर उत्पात हुए हैं द्वारिकाओं की एक छोटी पुनरावृत्ति है और अभी बड़ा खेल आने वाला है क्योंकि ये प्लेटें जब टूटेंगी तो ये दूर दूर तक टूटते चले जाएंगे और सारा भूगोल अब बदलेगा हो सकता है हमें श्रीलंका को भी भूलना पड़े इतिहास में तो दिखेगी भूगोल में गायब हो जाएगी और अगर श्रीलंका डूबा तो हमारा हमारे दक्षिणी तट पूर्वी और पश्चिमी दोनों बहुत बाहर खाएंगे और अब ये टूटन धीरे धीरे उत्तर की तरफ चल रही है नॉर्थ की तरफ कोई कारण नहीं कि किसी दिन हम सुने के आसाम भी नहीं रहा एक बहुत भयानक त्रासदी अमेरिका के ने आदि है हमारे सामने ठीक है कि आतंकवादियों को मिटाना चाहिए लेकिन उसके लिए धरती को भी गंवाना पड़े मिटाना पड़े ये तो कोई बात ना होगी इन्हीं बमों के कारण 50 मील ऊपर से उड़ते हैं दीपावन तो हम सब ये क्यों भूल जाते हैं कि पर्यावरण का हमारे मन के साथ चोली दामन का साथ है वो प्लेन आकाश में नहीं उड़ता है वो हमारी मानसिकता में खलल डालता है क्योंकि हम सब में एक टाइप है अनुसंधान नहीं ये तो महाविनाश की राह है यदि मनुष्य समय रहते चेता नहीं तो बेशक एक गोली जैसे एक जहाज के चिथड़े उड़ा सकती है और सब मुखो मरना पड़ेगा बिना गोली खाए वही हाल आज इस जहाज में क्योंकि पृथ्वी एक जहाज की तरह है, यह नहीं कि यहां से उतर करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे है कोई तो शुड वी डिस्टर्ब आज कितना बोधा हो गया है विज्ञान ये नहीं जानता कि वो कहां सबको लिए जाना है हमने तीन साल पहले भी कहा था कि पृथ्वी की कक्षा ये बम बदलेंगे और वो बदली और ये भी कहा था कि इसका धुरी भ्रमण हट जाएगा हटा ध्रुव फिसलेंगे फिसले और आप ये भी नोट कर लीजिए कि शायद वेद इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि अब सबके जाने की पारी क्योंकि तो अंतकाल में ही खुलते हैं आकर है। जाने क्यों विदाता हमसे वेद पढ़वा रहे हैं और आप फिर भी गुम सुम सुन रहे हैं आचरण में नहीं ले पा रहे भगवान वासुदेव की लीला कथाओं में हम हैं उन्होंने द्वारिकाएं बसा और एक बहुत ही सुंदर मनोरम सौ द्वारिकाएँ थीं जैसा कथा में पहले कहा और 101वीं द्वारिका हमारा बहुत बड़ा द्वीप था जहाज़ों से बनाया हुआ सागर में कि जहां हर कोई जहाज़ गुज़रता था वो अपनी पूरी तलाशी दे करके और हमारा अंशदान हमें देने के बाद ही जाता था कि कहीं कोई ग़ुलाम इस देश की कोई नारी अबला बच्ची कोई बूढ़ा बच्चा जवान ये पकड़ के तो नहीं ले जा रहे पिरामिड बनवाने के लिए और यदि एक भी गुलाम मिलेगा जहाज जब्त हो जाएगा और उन सब को वही मार दिया जाएगा और गुलामों को छोड़ा दिया जाएगा और भगवान इन्हीं को ये जो काठियावाड़ का पूरा प्रदेश है जिसे सौराष्ट्र कहते हैं ये सौ द्वारिकाओं के कारण है इसका नाम सौराष्ट्र उनको गीता का ज्ञान देना उनको जमीन देनी गाय बैल देना और उन्हें पुनः स्थापित करना और आज भी सारे काठी गोप और गोपियों की तरह ही सजते हैं आज भी उनमें कृष्ण करते हैं आज भी बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं और गुरुकुल ही उन्हें पढ़ाता है वही व्यवस्था है अति दुर्लभ गाय को वो कहते हैं माई और गाय बहल को कहते हैं पापा पिता की समान मानते हैं उनके पास दो दो सौ तीन तीन सौ गाय होती हैं किसी के गले में रस्सी नहीं होती इतना जबरदस्त ट्यून अप है उनका आज आपके मन कुंठित है उनके मन जागते हैं जिसे वो आवाज देता है वो दौड़ी चली आती है सबको अपने नाम पे याद है आवाज देगा तो सब गायों को चीरती हुई वो सामने आके खड़ी हो गई कि बाबा माया बच्चे साथ में हैं लेकिन कोई गाय अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी अगर बच्चा जीत करेगा तो उसको भी भुलाएगी कि तू भी आजा दोनों इकट्ठे पी लो ये जीत कर रहा है तो वो भी बाल्टी लेके पहुंच जाएगा कोई गाय को खाली नहीं दे सकता कोई गाय को गाली नहीं दे सकता बैल को छड़ी नहीं मार सकता जब सौ द्वारिखाएं दिखाने की बात आई थी तो सभी विदेशियों के साथ हम चले थे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से उन्हीं दिनों की बात है हमने कहा सौ थी तो सब चाहूंगे बोले दिखाओ हमने चलो दिखाते हैं। सब सागर में है आप गोताखोर उतारो सब जगह मिल जाएंगे मैं लोकेशन देता हूं और ये उस युद्ध की विभीषिका के रूप में अंत में हमने अपनी बहुत सारी कोस्टल सिविलाइजेशन को खो दिया था सागर निगल गया था उनको और आज वही फिर हुआ है वो चाहे लिट्टे वाले हैं या जो भी आतंकवादी हैं वो नहीं जानते हैं कि एक गोली जो चलती है उसके साउंड जो चलते हैं उसे जो प्रतिध्वनियां होती हैं वो कभी मरती नहीं है और जितना ज्यादा हम उत्पात करेंगे उतने जल्दी ये पूरा ग्रह ध्वस्त हो जाएगा जीवन तो भूल जाओ ये पृथ्वी नहीं रहेगी हमने कथाओं में पढ़ा के असुर सागर में डुबा दिए थे पृथ्वी को हम कुछ समझ नहीं ये क्षीर सागर ही तो सागर है आज अगर पृथ्वी को कक्षा से बाहर कर दें, तो डूब तो गई है नष्ट हो ही जाएगी। और आज हम सब उसी काम में लगे हुए हैं। पता नहीं कौन सा कल खोज रहे हैं हम सब लोग बड़ी विचित्र बात है ये एक कुछ ऐसा हो रहा है कि वक्त की की गाड़ी के आने से पहले के सिग्नल हैं जो झुकते चले जा रहे हैं और फिर विध्वंस की गाड़ी जो शुरू होगी तो कोई ठाव ठिकाना नहीं होगा इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे हम भी सोचें कि लड़ाई झगड़ा किसी का कोई जीतता नहीं सब सवारते मन की कड़वाहट प्यार में घोल लो आओ मन धो डालें आओ आत्मा से जुड़े और आत्मा है राजर अब कोई झगड़ा ना हो चलो सब कुछ सीने से लगा दे इसी के कारण मध्य एशिया में मिडिल ईस्ट में यूए में बर्फ पड़ी ये बर्फ मालूम है कि जब सुनामी लहरों से हवाओं का जो तेज झोंके आए तो उन्होंने आपकी ठंडक वहां पहुंचा दी जो जो भी यहाँ ग्लेशियर जमने थे वो वहां चले गए और वो मिडिल ईस्ट में जाके जम गए हाँ जिनके पास कपड़े भी नहीं थे ओढ़ने को गर्म जगह में रहते थे अचानक माइनस टेम्परेचर दोपहर में हो गया रात की क्या बात करते ये सारा का सारा बदलाव जो हो रहा है ये विनाश से पहले के निशान है इसलिए वेद जरा आप गंभीरता से पढ़ लो शायद कुछ मिल जाए और इसे ईमानदारी से अपने जीवन में उतारो अपनी अपनी सोच बदलो क्योंकि तो द्वारिकाओं के ध्वस्त होने से पहले का ये पूरे दृश्य है जो फिर हमारे सामने आ रहे हैं आए कथा में चलते हैं तो जब लगा कृष्ण की द्वारिकाएं बस गई और असुर नहीं ले जा पा रहे थे तो उनको लगा कि कृष्ण को हटाए बिना उनका गुजारा नहीं तो उन्होंने कई कई बार द्वारिकाओं पर आक्रमण किए मैं बहुत विस्तार कथाओं में नहीं चाह रहा और प्रत्येक बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी जरासंद को भी लगा कि वो द्वारिकाओं पर अब लड़ नहीं पाएगा तो हताश हो गया और कृष्ण का यश उसका प्रताप सारे भूमंडल पर फैलने लगा जैसे भगवान राम का था इतिहास में तो उस वक्त बहुत से सुर राजाओं ने सोचा कि क्यों ना समझौते करा दिए जाए श्री कृष्ण में और असुर राजाओं में तो सुर राजा और असुर राजा आपस में समझौता कर लें और युद्ध जो है वो सदा के लिए समाप्त कर दिए जाए तो महाराज भीष्म जो कौंडन्यपुर नरेश हैं उन्नीस के यहाँ से क्योंकि वो बिल्कुल ही एक विधर्भ राज्य है वो विधर्भ के राजा हैं है हाँ ना तो ये नागपुर और आसपास का जितना क्षेत्र है ये इनका साम्राज्य है अमरावती छोटे राजा है इन्हीं से सटा हुआ शिशुपाल का साम्राज्य है जो असुर है गुलाम बंदियों को पकड़ता है जुआ खेलता है शराब खोर है और उसने विदर्भ राज के बेटे को रुकबी को भी अपने साथ कर लिया है वो भी वैसा ही है विदर्भ राज की पत्नी नहीं है पत्नी का देहांत हो चुका है और राजन ने दूसरा विवाह करने के लिए की बात कभी नहीं मानी रुक्मणी उनकी बेटी है और रुक्मा के एक और छोटा बेटा है तीन ही संतान हैं तो क्योंकि शिशुपाल रुक्मणी का पीछा बचपन से कर रहा है और रुक्मी पर उन्हें भरोसा नहीं है अपने बेटे पर महाराज बीजमक को तो उन्होंने रुक्मणी को अम्बावती अपने गुरु के यहाँ भेजा हुआ है गुरुकुल में कि वो वहीं रहेगी राजगुरु की पुत्रियों के साथ और वहीं पढ़ेगी और उसको आदेश है कि वो कौंडी पर कभी लौट के ना आए जब तक महाराज पूरी व्यवस्था न बनाए और रुक्मणी ने जब कहानियां सुनी कृष्ण की देखा नहीं था उसे, तो वो अपने आप को वासुदेव को अर्पित कर बैठी और उसने अपनी सखियों से महाराज मधुगल की बेटियों से कहा कि वो उस अपने पति के रूप में कृष्ण का ही वर्ण करेगी और उसने मन ही मानिए संकल्प कर लिया है तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की बहुत गलत किया है क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कृष्ण योगी है ब्रह्मचारी है वो किसी के स्वयंभर में नहीं जाते और वो कोई अलग अपना घर नहीं बसाते मुकुट भी वो केवल सुधर्मा सभा में धारण करते हैं अरे था वो बहुत साधारण ढंग से अपनी जनता में ही घुल मिल के रहते हैं रुक्मणी वो तो साम्राज्य भी नहीं बनाता द्वारिकाओं में भी वो स्वयं को सेवक ही मानता है और जो सौ द्वारिकाएं हैं उसमें द्वारिका के पालक है सेवक है वहां राजा कोई नहीं है धरती को बांटने में भी विश्वास नहीं करता प्राणी मात्र को सुखद जीवन मिले और यह संपूर्ण धरती निर्भय रूप से अपनी गति गरिमा और गंतव्य को पाए इसमें कोई भी विध्वंस ना हो यही उसका विश्वास है तो तूने गलत सोचा है मन की मन श्री की गांठे खोल दे तो जब सखियों ने समझाया तो वह स्तब्ध रहेगी अकेले में एकांत में वो बहुत रोई बहुत बिलखी उसे लगा कि उसका संसार लूट गया और उसने अपने को टटोला और उसको लगा कि वो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का वरण नहीं कर सकती तो उसने महाराज भीष्मक से जब वो मिलने आए हाँ तो मना लिया कि रुक्मणी विवाह नहीं करेगी और वो ब्रह्मचारिणी होकर के ही जिएगी ये उसका संकल्प है और उसके पिता कभी भी स्वयंवर की घोषणा नहीं करेंगे उसके बाद उसने मूर्तिकारों को बुलाकर शेष विष्णु के रूप में उसने श्री कृष्ण की एक मूर्ति बनाई और कहा कि इसके चरणों में लक्ष्मी जी की जगह मुझे बिठा दो तो उसकी मूर्ति उन्होंने बना दी रुक्मणी की और फिर उसी के फेरे लेकर के उसी का वरण करके वो वहीं अंबावती में तपस्या करने लगी ये बात श्री कृष्ण नहीं जानते हैं कि महाराज भीषम के कोई कन्या भी है क्योंकि उसे किसी ने देखा भी नहीं वो वही रहती है अम्बावती में ये वही क्षेत्र है जहां से दमयंती भी आई थी नल दमयंती की कथा का क्षेत्र भी वही है जो रुकमि का है तो उसी समय सभी सुर और असुर राजाओं का को इनवाइट किया बुलाया महाराज भीषमक ने कि आप लोग आ जाए तो हम लोग किसी समझौते पर इकट्ठे हो सके क्योंकि भीषण जनसंहार हो रहे हैं समृद्धि का भी विनाश हो रहा है और जीवन भी संतरस्त है तो आपस में समझौते हो जाए तो जब रुक्मणी ने सुना कि वासुदेव मेरे पिता के यहां आ रहे हैं तो वो पिता से आज्ञा लिए बिना वो गुरुकुल से वो भी कौंड्यपुर राज के यहाँ आ गई पिता ने देखा तो कहा तुम अकेली क्यों आई सखियों के साथ और चंदाश्वर हुई सैनिकों के साथ तुमसे कहा तो था कि जब तक हम न लाएंगे तुम वहां से नहीं आओगे तो उसने हाथ जोड़ कर कहा मैंने आपकी आपकी आज्ञा की अवहेलना करी है आपके आदेश को नहीं माना है पिता श्री मैं वासुदेव के दर्शन का लोक संवरण नहीं कर पाए तो ठीक है लेकिन ध्यान रहे शिशुपाल भी यही है और फिर उसने दरबार में पहली बार श्री कृष्ण का पहला दर्शन पाया अब इसे आप कोई लव स्टोरी तो नहीं कह सकते क्योंकि यहां कभी मुलाकात नहीं हुई कभी मिले नहीं जानते भी नहीं हाँ जानकी जी ने तो भगवान श्री राम को देख लिया था कुछ वाटिका में यहाँ तो वो भी नहीं हाँ जिनके साथ आप गोपियाँ ही गोपियाँ नचाते रहते हैं वो उसके खाली ह दस बरस की उम्र तक की लीलाएँ हैं भाई उसके बाद और तब भी वो बहुत शर्मीले और संकोची थे उन्हें खिजाने के लिए नचाया जाता बहुत बिना मृत्यु हो गए रुकमणी ने उनका दर्शन पाया मुक्त हो गई उसको लगा कि उसने जो सोचा था ये तो उससे भी कहीं अधिक है और कहते हैं मन के भाव आंखों को वही सब दिखाते हैं जो मन देखना चाहता है जब आपको किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर संदेह हो जाता है तो जब आप देखते हो तो उसमें कमी कमियां दिखती है आपको जब किसी व्यक्ति से आपको बहुत प्यार होता है एक अंधा विश्वास होता है तो आप देखते हैं तो उसमें अच्छाई अच्छाई दिखती हैं तो देखने वाले का दोष है दिखने वाले की बात नहीं है यार ये भी होता है विधर्भराज ने कहा दोनों पक्षों को संबोधित करके अपने सभा भवन में के महाराज जरासन और वासुदेव श्री कृष्ण तथा सभी सुर वासुर मेरी विनती को ध्यान से सुने इस पृथ्वी पर बहुत सारे भीषण नरसंहार हुए कितने जीवन अकाल मृत्यु को चले गए सुख सुविधा वैभव जाता रहा समाज और संस्कृतियां दिशाहीन होती जा रही है हम चाहते हैं कि सुर और असुर राजाओं में समझौता हो जाए और अब किसी भी प्रकार का कोई योदना हो हम एक संधि को चले जाए तो कहा कि श्री कृष्ण मैं आप ही पहले जानना चाहता हूं तो श्री कृष्ण ने कहा महाराज भीष्म हम तो हमेशा से शांति प्रिय रहे मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा को ही हमने माथे से लगाया है हमने कभी भी माता मह पर आक्रमण भी नहीं किया आसुरु पर कभी आक्रमण भी नहीं किया युद्ध तो भी नहीं किए हमने कोई युद्ध आरंभ नहीं किए यह सच है कि हमने इनके जामाता को मारा कंस को जो महाराज जरासंत के दामाद थे अस्थि और प्राप्ति के पिता हैं, परंतु ये भी तो उतना ही सत्य है कि वो मेरे मामा भी थे और उन्होंने मेरे भाइयों को मेरे माता पिता को जेल में बंद किया और स्वयं एक तपस्वी ऋषि के समान महाराज उसेन को भी बंदी बनाया था और उस समय भी हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे परंतु यदि हम नहीं मारते तो कोई साधारण सैनिक क्या तो वो मारे जाते तो उसमें कुल की मर्यादा और लाज भी नहीं रहती इसलिए हमको वो करना पड़ा था और इन्होंने 17 बार हम पर आक्रमण किया है और हमने 17 बार इन्हें जीवित पकड़कर सम्मान सहित लौटाया है हमने इनकी पंच शिखा भी नहीं की और हमने इन्हें बंदी भी नहीं बनाया जबकि इनके यहाँ निन्यानवे राजा बंद दी है और हम हमें संधि में कोई आपत्ति नहीं ये निर्णय तो असुर राज जरासंध को करना है तो जरासंध भी थोड़े पिघले और उन्होंने कहा कृष्ण मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूं जो जो तुमने कहा उसका एक एक शब्द सही है लेकिन मैं क्या करूं जब मेरी विधवा बेटियां मेरे सामने आती थीं, तो मेरे लपट उठने लगती थी और मैं तुम पर आक्रमण कर बैठता था ये वो पिता कह रहा है जो हर घर की बेटी मिडिल ईस्ट में बेच के आया है सोचो कि जैसे जैसे तुम्हारी सोच बर्बाद होगी तुम वहां अन्यायी और धूर्त हो अपनी बेटियां आती हैं तो तड़प लगती हैं और सारे साम्राज्य के बेटे बेटियां गुलाम बना के बेच आया है उसकी उसे कोई पीड़ा नहीं है ये वही जरासन है इसलिए कहता हूं कि अपनी समझ को कभी बर्बाद मत होने दो क्योंकि अपने को भी तो ना जान पाओगे इस और, और तुम्हारा मुकद्दर सर्वनाश की ओर ही तुम्हें लेके जाएगा यह जन्म नहीं करोड़ों जन्मों तुम्हारा उतार नहीं जो जो अपनी बुद्धि और विवेक खोएंगे उनका उद्धार अनंत जनम नहीं होगा इस असुर राज जरासंध की कहानी से शिक्षा लो कि मेरी बेटियां जब विधवा आती थी तो मुझे आग लग जाती थी और मैं तुम पे आक्रमण करती और अगर कोई पूछे कि जरासंध तो किस किस की बेटियां और बेटी बहुएं सब बेचाया है पैसे के लिए मैं आप सब से भी पूछता हूं आपके पास दो सिर है क्या कि अपनों के लिए दूसरा है दूसरे के लिए दूसरा है? और जिसके एक सिर के रहते जो दो सिरा हो गया वो सिर फिरा हो गया उसका तो सर्वनाश निश्चित है तो जो उसने भीद नहीं मिटाए वो कभी ईश्वर नहीं पाया इसे बहुत अच्छे से समझो तो फिर उनका क्या नहीं संधि हो जाए हमें पूजापति नहीं तो सब लोग प्रसन्न हो गए कि चलो संधि हो गई तभी फिर विदर्भराज जो थे उनका लेकिन एक बात है ओ जरासंध ने कहा विदर्भराज एक शर्त मेरी है बोले क्या बोले हम असुर हैं असुर धर्म हम अपने साम्राज्य में कुछ भी करें सुर सेनाएं अथवा ये सुर नायक हमारे प्रदेश की सीमाओं का आदर करेगा और वहां प्रवेश नहीं करेगा तो श्री कृष्ण खड़े हो गए उन्होंने कहा असुर राज महाराज जरासन ये शर्त हम कभी नहीं मानेंगे जब जब जहां जहां कहीं भी कोई अबला किसी असुर के द्वारा सताई जाएगी बलाहत हाँ उसका अपहरण होगा वो मुझे पुकारेगी तो कृष्ण जरूर आएंगे उसकी रक्षा करेंगे क्योंकि सर शर्त के पीछे यह था कि हमारे बंदी जो हम बेचते हैं उसको कृष्ण जहाजों को जानते बोले तो ये सब नहीं होगा एक भी अगर मुझे दिखा कि गुलाम लेके जा रहे हैं जरा संद के सैनिक के अथवा जहाज अथवा यमनों के जहाज हम उन्हें ध्वस्त करेंगे और उनको मिटा के रख देंगे यहां कोई समझौता नहीं रास्ते में बैठा है जाओगे कहां से वो भी एक नहीं सौ बना के बैठा है, बच नहीं सकते तुम्हें तो यहां कोई समझौता नहीं होगा तो जरा संध आग बूला हो गया बोले फिर युद्ध कैसे संध्या होंगी हम तो लड़ते रहेंगे तो कृष्ण ने कहा कि ये हमारा दुर्भाग्य है लेकिन महाराज जब भी आप युद्ध के लिए बुलाओगे लड़ेंगे तो हम हैं ही और सब पूरा संधियाँ टूट गई श्री कृष्ण अपने राजाओं के साथ योद्धाओं के साथ पालकों के साथ लौट गए सुर राजाओं के साथ और तब जरासंध से रुक्मिणी ने कहा उसने भी जब वो कृष्ण के दर्शन कर रही थी तो दरबार से रुक्मणी को देख लिया रुक्मिण ने उसने कहा सुनो महाराज जरासंध रुक्मिणी यही है और मैं बचपन से इसका पीछा कर रहा हूं आप मेरा इससे विवाह करा दो ये जाने न पाया अभी यहां से सुरराजा भी जा चुके हैं पौवारा हमारी है तो जरा ने तुरंत सैनिकों से कहा घेर लो पूरे साम्राज्य को राजमहलों को हा सब लोग अपनी अपनी जगह पहुंचाए सेना उनके सैनिक सेनापति युद्ध जो थे लड़ाके जो थे वो चुपचाप सहजता में चारों तरफ फैलने लगे और तब जरा संत महाराज भीष्मक से मिलने आया कृष्ण के ऊपर यह भी कलंक है कि उसने रुक्मणी का अपहरण किया था आपको असली कहानी बता रहा हूं और तब जरा ने कहा महाराज भीष्मक से गंभीर महाराज भीष्मक रुक्मणी भी, भी यहाँ है और मेरे मित्र हैं और हम सब के संबंधी भी हैं शिशुपाल वे रुक्मणी को बहुत प्यार करते हैं और रुक्मी भी उनके मित्र हैं उनकी भी इच्छा है कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया जाए तो महाराज भीष्मक ने एक सहज उत्तर दिया विदर्भराज ने कि मागधराज हमारा सुर विचारधारा में विश्वास है हमारी बेटी कोई भीड़ बकरी नहीं है क्या हम उसका जहां चाहे विवाह कर दें ये निर्णय तो रुक्मणी को करना है यदि रुक्मणी चाहेगी तो मैं स्वयं की घोषणा कर दूंगा और रुक्मणी पर है कि वो किसका वर्ण करें तो इस पर जरासंध आग बबूला हो गया उसने कहा महाराज भीषमत हम आपका सम्मान करते हैं इसलिए हमने इतनी बात करी है आप तो जानते हैं हम असुर हैं हम तो उठा ही ले जाते हैं लड़कियां आप हमारे संबंधी हैं तो सम्मान के लिए हमने आपसे कहा कि सीधे सीधे अपनी बेटी का विवाह रुक्मी के साथ उसे शिशुपाल के साथ कर दें और यदि आप नहीं करेंगे बलात् उठा तो ले जाएंगे आप गिर चुके हैं स्तब्ध रह गए महाराज भेष उनके नेत्रों में रक्त की धाराएं उभ रही और तभी रुक्नि ने आगे बढ़कर के जरासंध की मां पकड़ ली आप तो व्यर्थ में गुस्सा हो रहे हैं पिता ने हमारे पिता शरीर तुम लोकाचार की बात करी थी हम तो रुकमणि का विवाह शिषपाल से ही करेंगे आइए महाराज उनको ले गए पीर चला के दोनों चले गए पर्दे की ओट के पीछे रुकमणी भी खड़ी सब सुन रही थी और जब पिता ने वो पर्दा हटाया तो बेटी से आंखें नहीं मिला पाए बरसते आंखों से बाप अपना मुंह पहुंचता हुआ वहां से चला गया और रुकमणी पर भी मानो घास गिर गई थी और तब तो महाराज भीष्मक में राजगुरु मुदगल थे वो मुदगल ऋषि उनसे कहा क्या आप रुकमणी को बताइए कि उसने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया क्योंकि जो गुरु स्थान होते हैं जहाँ गुरुकुल कुल थे जहाँ विश्वविद्यालय भी थे हमारे वो वो जो है वो अयोध्या होते थे अयोध्या का मतलब जहाँ कोई भी युद्ध नहीं हो सकता कोई अस्त्र शस्त्र नहीं ले जा सकता और जहाँ किसी के साथ का अपहरण भी नहीं कर सकते ये एक संधि थी सुर असुरों की और वो दोनों मानते थे तो अयोध्या में सुरक्षित थे अंबावती में ये यहां क्यों चली आए और अब इससे कहिए कि जिसके ध्यान में बैठी है वही इसका उद्धार कर सकता है क्योंकि यदि हम रुक्मणी की रक्षा भी करेंगे तो असुर राज या, मेरे इस छोटे से साम्राज्य में सबको बंदी बना करके गुलाम बना करके बेचने ले ले जाएगा हम किसी लड़के की किसी बहन बेटी की भी तो रक्षा नहीं कर पाएंगे और रुकमणी फिर भी नहीं बचेगी इसलिए आप उससे कहो कब द्वारकाधीश से ही वो प्रार्थना करे समय अपनी सीमा में जा चुका है आए ऋषा दोहरा लें और फिर इस कथा को हम अगले रविवार को लेंगे आगे पानी पाणी सविता वी चरषणिर उभे ध्यावा पृथ्वी